राष्ट्रपथ में मिलने भी जा रहे थे मैंने आज उसकी को दिल्ली के पत्रकार है और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके मित्रगण थे मैंने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी यह है मेरा साजनात्मक वाक्य है भगवान की जय अगर तुम जिसे चाहो मैं उसे प्रधानमंत्री बना सकता हूं अगर चाहो केवल एक बार मीडिया को एहसास हो पूरे मीडिया के लोगों को एकत्रित करो जिसे चाहो मैं उसे इन परिस्थितियों में भी मोड़ दूंगा मेरे लिए कोई भी रचना कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति मोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं की कल चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पीएम यहाँ उपस्थित थे आप अनेकों लोग उनसे संपर्कित हुए होंगे जानकारी ले सकते थे व्यक्तिगत रूप से मैंने चंद्रशेखर से भी बात करके बताया था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी प्रधानमंत्री बना सकता हूं केवल सत्य की रक्षा के लिए एक बार समाज एहसास करे एक घटना तो समाज के सामने हो कि जो असंभव है वह मैं कर गुजर सकता हूं भगवान की जय मगर कुछ भयपूर्ण जीवन उनके जीवन में था मैंने अजय से कहा कि फिर नहीं है तो मनमोहन प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे तब कोई मनमोहन की चर्चा नहीं आई थी कुछ समय बाद सोनिया गांधी राष्ट्रपति के दरवाजे पर गई बहुमत का चिट्ठा लेकर के आज जब फोन गया कि गुरुजी बस अब तो राष्ट्रपति कह देंगे कि आपको सरकार गठन करने की अनुमति दी जाती है आप सरकार बनाए मैंने कहा वह अभी अंदर गई हैं ना जब बाहर निकल के आए तब सुनना वह क्या कह रही है वह क्या कहेंगे उसका ज्ञान मुझे है मैंने कहा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनेंगी प्रधानमंत्री मनमोहन बनेंगे यहां ग्रीस गौतम जी विधायक जहां कार्य क्षमता की बात करें इसलिए कि आप प्रमाण चाहते हो मध्य प्रदेश के गिरिश गौतम विधायक जी भी आए हुए हैं बैठे हुए हैं उन्होंने श्री विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जो उस समय चुनाव में पूरे देश स्तर पर एक क्रेंद बिंदु बन गया था शेर के मुंह के दांत गिनने के बराबर था उस विधानसभा में गिरीश गौतम का विजय होना संभव ही नहीं था कल्पना ही नहीं कोई कर सकता था कि जिस तरफ है जाल बुन रखा गया था जिस तरह से चक्रव्यू रच रखा गया था उसमें कोई उनको पराजित करके आगे निकल सकता है मगर मां के आशीर्वाद का फल है आपके समक्ष बैठे हुए हैं आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं कि क्या उनको मां की कृपा से विजय मिली है या नहीं मिली कुछ लोग सही रास्ते में भी चलते हैं आज वहां से चल करकेश का लाभ लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं मेरा किसी पार्टी विषय से लगाव नहीं है मैं आज भी कहता हूं कि सत्ता स्थिर रहना चाहिए या तो है अधर्मी अन्यायी नेता अपने आप को सुधार लें या तो मैं उन्हें सुधार दूंगा गुरुदेव भगवान की और अगर वह सत्ता चाहते हैं तो वह संकल्प लें या तो समाज सुधारने का संकल्प लें। आज प्रदेश उत्तर प्रदेश की सत्ता को आप देख रहे हैं अस्थिर है मगर मैं किसी पार्टी के लिए चैलेंज करता हूँ समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो कांग्रेस हो बीजेपी हो उनका प्रमुख व्यक्ति आश्रम आए और संकल्प ले कि प्रदेश को नफा मुक्त प्रदेश घोषित कर दूंगा विजय होने के दूसरे ही दिन प्रदेश को हार मुक्त घोषित कर दूंगा क्योंकि राजा चाहे क्या नहीं कर सकता भ्रष्टाचार में लगाम ले लगाने के लिए खुद संकल्पबद्ध हो जाऊंगा अपराध रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा उस प्रकार सत्ता के सामने संकल्प लेने आकर के मैं कहता हूं उनकी दस साल के लिए सत्ता इफ्तिर कर दूंगा गुरुदेव भगवान की जय सत्ता से मुझे मोह नहीं मैंने नहीं चाहता कि मेरे शिष्य ही जाकर सत्ता में बैठे क्योंकि मैंने स्वतः कहा है कि कभी कोई शिष्य कल्पना न करे कि कभी गुरुजी को चुनाव लड़ना होगा क्योंकि अगर कोई धर्माचार चुनाव लड़ता है तो धर्माचार है ही नहीं उसके पास धर्म की सामर्थ्य ही नहीं अगर उसे राज सत्ता का सुख भोगने की जरा सा लिप्सा भी जागृत हो जाती है सत्ता का सुख तुम उपभोग करो मगर समाज के अधिक करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार बैठी है मगर जातिता का जहर बोना बंद कर दो रीवा के यज्ञ की कैफिट मौजूद होगी जब काफी राम ने नारा लगाया था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार यह वह जहर था मैंने बार बार कहा मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है मगर बचपन से आज तक कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी जात भेद को माना है किसी मैंने छुआछूत का भेद किया है मेरे लिए सभी लोग एक समान रहते हैं मेरी निगाह उन वर्गों में ज्यादा रहती है जिनको वास्तविकता में सत्य की जरूरत है समाज के अंदर जहर बोने से समाज का कल्याण नहीं होगा समाज के अंदर एकता का बीज बोने से समाज का कल्याण होगा अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज समाज में बैर पैदा कर देना यह एक अनाचार है अत्याचार है पाप है उस समय मैंने कहा था काशीराम सर पटक देंगे तो कभी प्रधानमंत्री की गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो उनकी कामना है और आज वह कष्ट भोग रहे हैं मुझे तकलीफ में इस बात की नहीं को भोग रहे हैं, मैं प्रफुल्ल हो रहा हूं ये खुली निगाहों से देखें क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो चाहे देखेंता का हो मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए है समाज प्री होता है जिसका किया गया है मैं स्वतः कहता हूं कि ब्राह्मण छत्री समाज ने उन समाज का बहुत अधिक शोषण किया जो नहीं किया जाना चाहिए मगर इसका तात्पर्य तो नहीं कि प्रगति आपका सहारा दे रही है आपके साथ तो धर्म रहा है वह ब्राह्मण पुजारी मंदिरों में पूजा करके भले ही धर्म की कामना करते रहे हो आपको मंदिरों में चढ़ने का नहीं मिला मगर मंदिरों के वीडियो से आपने सर पटका है दूर रहकर के भगवान को आपने श्रद्धा के साथ नमन किया है और उसका प्रभाव है कि धीरे धीरे वह समाज जागृत हो रहा है मगर यदि सामर्थ हमारे पास आए इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम हम भी वही कार्य करने लगे जो पूर्व के समाज ने हमारे साथ किया है एक अपराधी था तो हम भी अपराधी बन जाए तो हमें और उनमें फर्क क्या रहा ते अधिकल को कोई कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने का कार्य होना चाहिए दोनों पक्षों को सुधारना चाहिए आज पढ़ा लिखा समाज है बुद्धिजीवी समाज है ज्ञानवान समाज है इस तरह जहर का बीज बोने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है वो किसी जात को बढ़ावा देने वाले हो किसी संप्रदाय को चुनाव के समय आप देखें अधिकांश नेता टोपी पहन लेते हैं टोपी पहन लेने से तुम इस्लाम धर्म के रक्षक नहीं बन जाओगे सत्ता तो है कि टोपी पहन करके तुम हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच एक जहर बोते हो कभी इस्लाम धर्म को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कभी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो और जब सत्ता तुम्हारे बहुमत में आ जाती है तो कभी तुम उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते न हिंदुओं को इस्लाम धर्म से डरने की जरूरत है न इस्लाम धर्म के लोगों को हिंदुओं से डरने की जरूरत है अरे अपने आप अपने आप को चैतन्य बनाओ वह नपुंशंक होते हैं नामर्द होते हैं जो दूसरों से डरते हैं भय खाते हैं हर धर्म में अलौकिक शक्ति भी हुई है हर धर्म यदि अपने धर्म की वास्तविकता पे आ जाएं, तो किसी समाज से कोई बैर रह नहीं जाएगा अरे वे पाकिस्तानी टीम हमारे देव खेलने आए हमारी टीम उनके देव खेलने जाए किस बात का भय अगर हम सामर्थवान हैं, तो सामर्थ को कोई पराजित नहीं कर सकता जागृत करो अपने हिंदू समाज को जागृत करो अपने देश के समाज को जागृत करो सभी धर्म के धर्माचार्यों को सभी धर्म से जुड़ी हुई समाज की जनता को से भय खाते हो पांच पांडवों ने कौरों को समाप्त कर दिया था अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर तुम इसी के इंतजार में रह आए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं तो कभी कोई आगे बढ़ी नहीं सकेगा प्रयास करो अपने आप को जहां जितनी सामर्थ्य सामर्थ्य का उपयोग करने का प्रयास करो मैंने सरलतम मार्ग समाज को बताए हैं मेरे पास भी अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो इस्लाम धर्म के माने वाले मेरे दीक्षित शिष्य हैं मैं कभी मैं उनसे नहीं करता कि इस्लाम धर्म छोड़ दो मैं कहता हूं इस्लाम धर्म की फतता को गहराई से पकड़ कर चलो मगर तुम्हें हिंदू धर्म में अगर फतता लग रही है तो श्रद्धा के साथ आओ मेरे शिष्य मनो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है आज भी यहां एक दो ऐसे इस्लाम धर्म के लोग बैठे हैं जो मेरे शिष्य दीक्षा प्राप्त शिष्य है इन क्रमों को भी पालन कर रहे हैं और अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं अगर शक्ति है सामर्थ है तो अपनी सामर्थ्य को उस दिशा में लगाओ कुछ लोगों ने मेरे पास सूचना भेजी थी कि क्या राम मंदिर बनाना उचित नहीं है कल चुकी मैंने कहा था कि राम मंदिर बनाने से ज्यादा समाज में वह गरीब जनता है जो भूखमरी का शिकार है अनेकों प्रदेशों के ऐसी जनता सब पड़ी हुई है आज भी जो तन पर कपड़े नहीं पहन पाती मेरा मतलब यह नहीं था राम मंदिर हिंदू समाज के धर्म का आस्था का केंद्र आसानी से बन सकता है मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए मैंने कहा था किसी मैंने मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर राजनेता उससे हट जाए धर्म क्षेत्र के लोगों को ही अगर केवल हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोग चाहे वो लोगों पचास लोगों कमेटी बना दें कि यह जो निर्णय कर लेंगे हमें मान्य होगा मैं कहता हूं समस्या को छह माह के अंदर सुलझा दूंगा बोले गुरुदेव भगवान की जय मगर राजनीति करके किसी समस्या का राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्थान का निर्माण अनित न्याय अधर्म राजनीति की रोटियां फेंकने से कभी स्थान का निर्माण नहीं होगा मानवता की रक्षा के लिए अगर सत्य की आवाज सत्य तक पहुंचेगी अगर कोई समाज भटका हुआ है अगर कोई समाज गलतफहमी का शिकार है तुझे सत्य के रास्ते पर लाया जा सकता है समझाया जा सकता है मगर यदि राजनीतिक रोटियां फेंकी जाएंगी तो चाहे कोई भी पार्टी हो कभी भी राम मंदिर का निर्माण होना असंभव हो जाएगा कठिन हो जाएगा या तो न्यायपालिका में छोड़ देना चाहिए या तो कुछ चंद लोगों में उस विचारधारा का निर्णय लेके छोड़ देना चाहिए मैं कह रहा हूं कम से कम समय में वो समस्या साल्व हो जाएगी मैंने कहा था जब लोग कहते हैं इस्लाम नर मैंने कहा था जब राष्ट्रपति देश के बने थे कलाम जब मैंने कहा था कि आजादी के बाद पहली बार एक योग्य राष्ट्रपति सत्ता में पहुंचा है चूंकि मैंने बाहर कहा मेरे विचार उन सभी बिंदुओं में होते हैं जिनसे निकल करके आप सतमार्ग में जा सकते हैं अनित अन्याधर्म के सामने घुटने मट्टे को बहुत से साधु सन सन्यासी आप लोगों के बीच आते हैं बड़ी बड़ी आंखें काढ़ेंगे बड़ा कई मुन्न माला पहने होंगे कोई किसी चीज के हड्डियों की माला पहने होगा आपको डराएंगे धमकाएंगे त्रिफूल रखे रहेंगे आपके घर में गाड़ी बस अगर या तो मुझे इतना दान दे दो अंधा मैं तुम्हारे घर का सरोनाफ कर दूंगा एकांत घर में कभी आएंगे कि आपकी पति की हत्या होने वाली है आप ऐसा धन दे दो अगर पति से बता भी दोगी तो पति की हत्या निश्चित हो जाएगी उसका उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं भयभीत मत हो वह जो दरवाजे दरवाजे तक नंग धड़ंग भेस बनाकर टहलने वाले अत्याचारी अनाचारी हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो आपका गुरु कहता है अपने घर पे क्यों रक्षा कौज अब एक माँ का ध्वज टांग लो और देखो कोई बड़ा बड़ा शांति अगर आपके घर का आहित कर सके गुरुदेव भगवानी की जय नित्य शक्ति जल का पान करो क्योंकि मैं समाज में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता मैं चाहता हूं समाज में तुम्हारी पहचान हो मैं समाज में अपना स्वागत नहीं कराना चाहता मैं चाहता हूं समाज में भक्ति मानो कल्याण संगठन के समाज का स्वागत हो किसी से भयभीत मत हो बड़े बड़े गैंग कार्य कर रहे हैं आपके धन दुगना करने का कोई लालच देगा कोई कहेगा आपके घर में खजाना गड़ा हुआ हम गाड़ दे उखाड़ देंगे और आपके जो बाहर धन रहता है उसको भी लूट ले जाते हैं उनसे सावधान रहो कभी मत भ्रमित हो उस धन के जमीन के घड़े हुए धन को उखाड़ने के लिए प्रयास मत रतमत हो अलौकिक धन जो आपकी चेतना आपके शरीर पर छिपा है उसे जागृत करो आपका गुरु उसे निकालने का मार्ग बताता है उससे आपका कल्याण होगा वह अनाचारी अत्याचारी जो कहते हैं धन गड़ा हुआ है उनसे कह दो तो पूरा धन तुम ले जाओ हमें एक रुपए की जरूरत नहीं है धन दुगना तुम करना जानते हो अपना ही धन दुगुना कर लो समाज के बीच एक भी ऐसा साधु संत संन्यासी नहीं है जो आपके धन को दुगुना कर सके जो आपके गड़े हुए धन को निकाल सके उनसे भ्रमित मत हो अनेकों साधु संयासियों की टोलियों की टोलियां होती हैं। जब आपका घर बन रहा होता है तो आपके जब आपकी न्यू पढ़ चुकी होगी तो न्यू पढ़ने में सब पता चल जाता है कितने कमरे बन रहे हैं कहां से द्वार बन रहा है, है। वह कोई हड्डियां कभी दो चार सिक्के आकर वहां गाड़ जाएंगे अब दस पांच साल बाद आएंगे अब आपको बताएंगे आपके फला कमरे के फला दीवार के पास ऐसा धन गड़ा हुआ है एक आध सिक्के उखाड़ कर भी दिखा देंगे वो तो आपने शमशान में मकान बना लिया उसके घर के अंदर आपके हड्डी छिपी हुई है अरे कलिकाले संघर्ष तो सभी के जीवन में है ये गैंग के गैंग कार्य करते हैं उनकी डायरिया मेंटेन होती है खुद आज कार्य कर रहे हैं दस साल भी बीस साल आगे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं उनसे सतर्क रहो सावधान रहो वे अनाचारी अध्याचारी जो गाजा चिलिम शराब चढ़ाते हैं उनके पास कोई साधनात्मक शक्ति नहीं होती कुंभ और प्रयाग के मेलों में जाकर देखो पूरा प्रशासन उनकी सेवाओं में लग जाता है अरे जिन आधर्मी और अन्याय को वहां से खेत कर खदेड़ करके भगा देना चाहिए उनकी कह रहे हैं शाही सवारी जा रही है बोलो की पूरा उनकी में लगा रहता है अरे जो गांजा चलाते हैं चिलम चढ़ाते हैं, वो समाज को क्या सतमार्ग देंगे अरे वह तो उन पवित्र स्थानों को भी अपवित्र कर देते हैं मैंने कहा है अगर उनके अंदर सामर्थ है तो मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज और चुनौती दी है कि आए मेरे सत्य का सामना करें मेरा सामना करें और पराजित करके दिखाएं। दिखाए गुरुदेव भगवान की जय अन्यथा या तो वह समाज का त्याग कर दे अगर अपने लिए साधना कर रहे हैं तो हिमालय की गुफाओं में जंगलों पहाड़ों में चले जाएं। और अगर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो समाज की मर्यादाओं में रह करके समाज का सहयोग करें जो शराबी होगा जो नफेड़ी होगा जो गंजा गांजा और चिलिम चढ़ा रहा होगा वो समाज का क्या कल्याण करेगा समाज के बच्चे भगकर जाते हैं उन आश्रमों में और उन में जाकर वो भी गांजा चिल्म चढ़ाने लगते हैं मेरे भी आश्रम में आने को लोग जाते हैं कोई चार दिन में दाढ़ी रखने लगता है कोई कुछ कहने लगता है मैंने सैकड़ों लोगों की डाढ़ियां बनवा दी हैं। मैंने कहा मैं साधु संत सन्यासी बनाने नहीं आया मैं तुम्हें पहले मानव बनाने आया हूँ मानव बनो साधक बनो और सामर्थ्यवान बन जाओ तो मैं तुम्हें अपना भी पद दे दूंगा भगवान की जय मेरा जीवन तो एकांत साधना से जुड़ा हुआ है यहाँ हरियाणा के बैठे हुए होंगे रंजर, रणधीर सिंह जी चौधरी उन जैसे कुछ बुद्धिजीवी वर्गो को उस क्षेत्र में मैंने इकट्ठा किया था उस समय जब मैं धोती कुर्ता सामान सा पहनता था मैंने कई लोगों को बताया कि मेरे पास यह सामर्थ्य मैं कुछ भी कर सकता हूं मगर मैं समाज में अपनी पहचान नहीं चाहता मैं चाहता हूं एकांत किसी झोपड़ी में बैठ करके मां की आराधना करता रहू और जो मैं कहूं उस तरह के समाज में आप कमेटी बनाकर घोषणाएं करते रहे कार्य करते रहे वह कार्य मैं करता रहूंगा जो आप लोग समाज के बीच कह देंगे और एक ऐसा जो रास्ता निकालें कि आप लोग समझ चुके मेरे लिए तकलीफ होती है एक साधक को आप लोगों के सामने जिस तरह ये बैठना है मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं आता इस तरह चीखना चिल्लाना बोलना मेरे धर्म के अंतर्गत नहीं आता कुंडलनी चेतना तो पूरी शांति चाहती है केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करना चाहती है मगर चूंकि जल समाज जब तक बोलोगे नहीं बताओगे नहीं तब तक समझ नहीं सकेगा मैंने कहा था कुछ लोगों को तैयार करो और वह मेरे विचार समाज जन जन तक पहुंचाए मगर दो चार साल निकल गए कई लोग आए गुरुजी ऐसा कार्य कर दो रणधीर सिंह से पूछे इन्होंने भी अपने क्षेत्र के दो चार कार्य कहे गुरुजी यह अपाहिज पड़ा है ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे नहीं कर सके अनेको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है मेरा चार पांच साल शोषण किया गया मैं अपनी बात कह रहा हूं किसी ने किसी लाभ की कामना की गुरु बस ऐसा कार्य करा दो हम ऐसा कार्य समाज में लग जाएंगे मगर कर नहीं सके बाध्य होकर मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया मैंने छठवें महाशक्ति छठवे क्योंकि मैंने एक सौ आठ संकल्प समाज के लिए लिया था छठवें मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं मेरे जन्म के विषय में आज से चार पांच सौ वर्ष पूर्व के हजार वर्ष पूर्व के भविष्य ने लिख रखा है कि कब किस समय किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा उसका कार्य क्या होगा उसका लक्ष्य क्या होगा यह सब आज चुकी आज मैं झूठ बोल सकता हूँ मेरे शिव झूठ बोल सकते हैं चार पांच वर्ष के पूर्व की भविष्यताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी नास्त्रोन की भविष्य वक्ताओं के पुस्तकों को पढ़ो मैंने छठवे में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से चार सौ पांच सौ वर्ष की भविष्यताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है मेरा कार्य है मानवता की रक्षा समाज को एक सही दिशा धारा देना युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना